ये कितनी बड़ी इमारत है हाँ राजू यहाँ अंदर 200 से भी अधिक दुकाने हैं ऐसे बड़े शॉपिंग मॉल का एक फायदा होता है कि हम सारी खरीदारी एक ही जगह पर कर सकते हैं यहाँ कितने सारे लोग हैं मैं यहाँ कहीं खो गया तो मेरा हाथ ठीक से पकड़ लो ना माँ घबराओ मत राजू हर वक्त मेरा हाथ पकड़े रहना छोड़ना मत तुम कहीं नहीं खो सकते और गलती से तुम इस भीड़ में खो गए तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए ऐसा होने पर तुम मॉल के मैनेजर या फिर रखवालदार से मिलकर उनकी मदद मांग सकते हो वो तुम्हारा नाम पूछकर लाउडस्पीकर पर सारे मॉल में पुकारेंगे और फिर मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकूंगी देखो शायद रवि नाम का को कोई लड़का इस भीड़ में अपने पिताजी से अलग हो गया है लेकिन याद रखना राजू अगर तुम कहीं खो भी गए तो किसी अनजान व्यक्ति के पास मत जाना हमेशा मैनेजर या पुलिस जैसे अधिकारी व्यक्तियों से ही मदद मांगनी चाहिए ऐसा होने पर तुम उसी जगह खड़े रहना जहां आसपास बहुत सारे लोग हों इस प्रकार तुम सुरक्षित रहोगे ठीक है अनजान व्यक्तियों के बारे में मैंने तुम्हें क्या कहा था याद है न हाँ माँ मैं किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करूँगा या फिर उनसे कोई तोहफा या खाने की चीज भी नहीं लूंगा। चलो राजू इस तैयार कपड़ों की दुकान से हम तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ नए कपड़े खरीदते हैं इस प्रकार की दुकान में अनेक प्रकार के कपड़े लोगों के लिए रखे जाते हैं अलग अलग आकार और उम्र के कपड़े यहाँ मिलते हैं आइए आइए बताइए क्या चाहिए आपको इस बच्चे के लिए मुझे छोटी बाहियों वाला शर्ट और पैंट खरीदनी है माँ हम राजीव के लिए भी शर्ट लेंगे अगर सिर्फ मैं ही नए कपड़े पहनूंगा, तो उसे बुरा लगेगा हाँ राजू ये अच्छा सुझाव है ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा पर अब क्या करें? मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था इसलिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। हाँ ठीक है मैं अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करूँगी फिर तुम्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे माँ अगर हम क्रेडिट कार्ड से बिल का भुगतान करें तो हमें अभी कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे और हम राजीव के लिए शर्ट भी खरीद सकते हैं कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे ये तो बहुत अच्छा है तो फिर हम और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं नहीं राजू ये तो सिर्फ अभी पैसे ना देने की सुविधा है ये पैसे हमें बाद में चुकाने पड़ते हैं देखो राजू ये क्रेडिट कार्ड है जब हम इस क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे देते हैं तब जिस बैंक ने ये कार्ड दिया है वो दुकान वालों को पैसे देती है और बाद में हमसे वो पैसे वापस लेती है हालांकि ये सुविधा हमारे लिए बहुत अच्छी है फिर भी हमें बैंक को तुरंत पैसे लौटाने चाहिए अन्यथा वही चीजें हमें बहुत महंगी भी पड़ सकती हैं। अगर हम वक्त पर पैसे ना दें, तो बैंक उन पैसों पर हमसे ब्याज लेती है जितने दिनों तक तो हम पैसे नहीं भरेंगे उतने दिन बैंक का ब्याज हमें भरना पड़ेगा चलो अब हम यहाँ ऐसी कुछ खाने की चीजें घर का सामान फल और सब्जियाँ भी खरीद लेते हैं देखो कितने सारे फल है यहाँ आरोप अननस सेब अंगूर केले वगैरह चलो आज की दावत के लिए कुछ फल और सब्जियां खरीद लें तुम ये बास्केट क्यों खरीद रही हो माँ मैं ये बास्केट खरीद नहीं रही, राजू ये बास्केट तो सिर्फ उन चीजों को रखने के लिए है जो हम इस दुकान से खरीद लेंगे इन्हें लेकर हम उस भुगतान वाले टेबल पर जाएंगे आजकल के सुपरमार्केट की तरह यहाँ भी सब काम हमें खुद ही करना पड़ता है हम इस दुकान में घूमकर हमारी मन पसंद चीजें उठा सकते हैं और फिर भुगतान के काउंटर पर जाकर उसके पैसे चुका सकते हैं चलो अब शुरुआत करें देखो इस ब्रेड के पैकेट पर आज की तारीख लिखी हुई है इसका मतलब है कि ये ताज़ा है हमें ये खबरदारी हमेशा लेनी चाहिए की जो भी चीजें हम खरीदे वो ताज़ी हो सारी चीज़ों आरोप ये भी लिखा होता है की वो चीज़ कितने दिनों तक ताज़ी रहेगी अगर वो उस तारीख को पार कर गई तो हमें ऐसी चीजों को खरीदना नहीं चाहिए देखो राजू जल्दी से हमारे बिल को हमें एक बार ध्यान से देखना चाहिए ताकि हमने ली हुई चीजें सही ढंग में बिल में लिखी है कि नहीं ये हम जान सकते हैं हम्म ये बिल तो ठीक है चलो अब हम तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ तोहफे खरीदते हैं चलो राजू अब हम घर चलते हैं हमें दावत की तैयारी जो करनी है शॉपिंग मॉल में दिखने वाली कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं ये कुछ तैयार कपड़े हैं जो हमें तैयार कपड़ों की दुकान में मिलते हैं सब्जियों के टेबल पर मिलने वाली कुछ सब्जियां यहां पर हैं। फलों के टेबल पर मिलने वाले कुछ फल यहाँ पर दिखाए गए हैं ये क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड अक्सर हमें बैंक द्वारा मिलता है इस क्रेडिट कार्ड के जरिए हम कुछ विशिष्ट रकम तक खरीदारी कर सकते हैं जिसे अपना कार्ड लिमिट कहा जाता है परंतु नगद पैसे दिए बिना इसके जरिए हम खरीदारी कर सकते हैं जो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देती है वो हमारे बजाय दुकानदार को पैसे दे देती है वो पैसे बाद में हमें बैंक को लौटाने होते हैं ये डेबिट कार्ड है दिखने में ये क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है पर यह हमारे बैंक के खाते से जुड़ा होता है जब भी हम डेबिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करते हैं हमारे खाते से पैसे तुरंत निकाले जाते हैं डेबिट कार्ड एटीएम के लिए भी उपयोग किया जाता है